शुक्ला सवती सब सद्यतने Sa, लुट पहले आया था अन्न परोक्ष लिट वो था ये भी अन्ना देता नहीं को भेदे वो परोक्ष है ये, ये भी परोक्ष है परोक्ष परोक्ष कहा गया नहीं वो अतिथ भविष्य है भविष्य त्यनाद्यातुरु अनद्यतना अतित भी होता है भविष्यत होता है भविष्यत में धातु से लूट लाकर आएगा और तो काल जाएगा तो लूट लगा करना पड़ेगा मैं काल जाऊंगा तो वहाँ लिट रखा नहीं लुट लगा होगा शेता से ले लुटो हो ली, ली पर हो अलूट लुट ली और लू क्या ट मिल जाएगा लिट और लुट लेट लूट नहीं कहकर ली लुटो कह दिया ली लू आगे ट हो गया ट दोनों के साथ जुड़ जाएगा शेतासी श्यश्च ताशीश्च यति सेतासी तासी में एकार ऊंचाई के लिए श्य और तासी दोनों मिलकर के प्रथम दिवस ने तासी में हर्षोविकार है दीर्घ कैसे होगा हाँ प्रथम हो पूर्वसन दीर्घ हो गया शेतासी लूट लकार में टकार की संज्ञा किस से और लकार की हाँ, उकार की संज्ञा लकार की संज्ञा नहीं हो कि सामर्थ्या लीट परे हो लूट परे हो तो करतरी सब प्राप्त है क्या करतरिस प्राप्त है हाँ? लिट लकार में कर्तरिश लूट चल रहा है ना लूट अच्छा लूट चला लूट में करते सब प्रतः साधातु के पर में है, है। कौन सा सातु का हाँ ती आने पर होगा तीत तो आने पर धातु हो, हो एतो प्रत्युस्तो ले लुट हो हो सूत्र में कितने पद है दो पद सताशी में ई है ई के आगे संधि क्यों नहीं हुई कौन सी कम। सताशी में ई है आगे रे है रे असी नहीं आता है लौ। है, रे नहीं।, नहीं आ, ई उन री और रे नहीं क्या री का कहते नहीं री एक नहीं री रे री को क्यों को ले लो सीधा ये सतासी की कि प्रग्रह है ना नहीं प्रगृह संज्ञा है किस उतर से प्रगृह तो है तो क्या सू तो लगे प्रग्रह है सूत्र लगे ये क्या नहीं लगेगा प्रकृतिया तो है यो क्यों नहीं लगेगा प्लत प्रग्रिया अचिनितम क्यों नहीं लगेगा लगेगा प्लूत प्रग्रिया अचिन्हितम ये सूत्र लगेगा या नहीं लगेगा हाँ परे में अच नहीं है प्लूत प्रग्रिया लगाने के लिए अची परे में अच हो तो इसलिए वो सूत्र नहीं लगेगा एकोच से ज्ञान प्राप्त है ना नहीं री लुट में री है री में लकार हल है है री अच नहीं है री तो है रि अच ओ री लिख में जो री आता अलग है ये तो और री इसे स्वरसंधि प्राप्त नहीं प्रज्ञा संज्ञा तो है किंतु पृत प्रग्ञा चित लगाने की आवश्यकता नहीं किंतु यहाँ लगेगा धातु शतासी ए प्रत्युस्तो ली लुटो परत सतासी ए तो यहाँ देखो सतासी ये है ना नहीं आगे ए तो है यहाँ प्राप्त है कौन जी प्राप्त है ये के ए है यहाँ क्या नहीं क्यों नहीं लगा हम हाँ यहाँ लगाएगा प्रत प्रग्रिया अचिनीतम प्रग्रह संज्ञान से और तासी दोनों प्रत्यय होंगे ली लुटो पर्त सबाद्य शबाद्यपवाद सप शब प्राप्त था शबादि क्या है सप आदि आदि से क्या लेना हाँ श्यन स स्ना ये सब जो जो आगे होने वाले सब का अपवाद है लि इति लिंग लिटोर्ग्रहणम लि कह देने से ली लि लुट दिया ना लिट लुट दो लकार नहीं ली कह देने से एक लिंग लका लकार लिट लकार दोनों का ग्रहण हो जाएगा इसलिए जो ली लुट में टकारे और टकारे का संबंध ली के साथ नहीं करना मैं अभी कहता ली के साथ ही संबंध करेंगे ली के संबंध करें तो लिट लुट दो लकारे होगा किंतु ली कह से लिट को भी ले सकते हैं और लिंग को ले सकते और लुटे के कितने लकार हो तीन लकार लग तो लगेगा और ली के साथ ट्रक को जोड़ देंगे तो कितने लगा र होगा दो लकार इसे लाभ हो तीन लकार तो ली से क्या लेना ली थी लिंग लिटोर ग्रहणम अभी ती प्रत्यय पर करते सब को बात करके क्या प्रत्यय हो जाएगा श्य हो जाएगा ताश होगा ली पर हो तो श्य पर हो तो ताश तासी के कार होगा, भू ताश अग्रेतीक्सी धाति प्रत्यय सर्दधा शेष शेष आर्धातुक सार्वधातु सार्वधातुक संज्ञा करने वाले क्या सूत्र है तीघ से सार्वधातुक उक्तभ्य अन्य शेष है से सित को छोड़ दो बाकी रह गया तो शेष है तीघ सित की सार्वधातु संज्ञा होती है जहाँ कहीं सिद्ध मिलेगा तो सार्वधातु संज्ञा है अष्टाभ्य औष औष के सकारिते सार्वधातु सार्वधातुक है क्यों नहीं इसे सब सिद्ध सार्वधातुक नहीं धातु अधिकार उक्त तो धातु अधिकार में कह गए तिंगत है और सीति उसको छोड़कर के बाकी जितने धातु अधिकार में प्रत्यय सबकी क्या संज्ञा होगी आर्ध धातु की तिंग से अन्यो धातु रिति भीत प्रत्यय धातु से भीत जो प्रत्यय उनकी आर्ध धातु की संज्ञा होगी ए तत्सज्ञ इसमें समाज कैसे विग्रह होगा ए तत्सज्ञ है सत्तसज्ञ है एक पद दो पदे दो एक पद सम से कैसे होगा क्या है जैसे बोलो पहला क्या है ए? एतद इदम इदम संज्ञास्य इदम संज्ञास्य इदम को एत हो जाएगा कोई नहीं ऐसा संज्ञा य क्या विग्रह ऐसा संज्ञा ये तत् शब्द का ऐसा बनेगा एकदम क्यों ऐसा संज्ञा य इसको कहते लवक्य विग्रह लौक्य विग्रह कैसे होगा ए तत्सु संज्ञा संज्ञा के आकार कहाँ दीर्घ कहाँ गया संज्ञ कैसे हो जाएगा गोस्त्रियोर उपसर्जन से रस हो जाता दीर्घ ये तो संज्ञा दीर्घ रस हो गया अर्ध धातुक संज्ञा होगी तास प्रत्यय धातु के आगे तास तीप हे धातु के आगे अभी धातु को संज्ञा तास या तीप हे तीप सावधातु के धातु के तीप है लूट लकार में तिप शर्ध धातु किस है सूत्र से तास हो गया क्या संज्ञा क्या संज्ञा हो गई किस सूत्र से आगे लिखा है ईट ईट कैसे होगा क्या सूत्र अर्ध धातु के यहाँ कौन है तास बला दिए है बल कौन है ताश बला दिए तो इट होगा तो भू ई तास अगरे लुट प्रथम लुट्ट लुट के लुट प्रथम लुट कितने होते हैं एक तो प्रथम से क्या प्रथम से द्वितीय से पंचम से षष्ट से होता है प्रथम पुरुष होता है प्रथम पुरुष संज्ञा करने वाले कोई सूत्र है तिंग स्त्रीण त्रीण प्रथम अध्ययन होता है प्रथम से कन से कौन आएगा प्रथम आ जाएगा प्रथम से कन से प्रथम आ जाएगा हाँ तिंग स्त्रीण त्रीणी कहेंगे प्रथम से कहें तो कौन आएगा प्रथम आ जाएगा प्रथम से कहें तो प्रथम आ जाएगा प्रथम से कहें तो क्या आएगा तिप तस्तर और इधर और तो नहीं आगी आगी। आ, तो आताम है क्या आएगा हाँ आत्मनिपद में तो आताम झो आएगा तिप तस आएगा प्रथम हो डारो रस डा रो और रस प्रथम होता डारह रस तिप के स्थान पर क्या होगा डा और तस के स्थान पर रहो रह। रस किसके तान होगा जी के तान पर हो तो त स्थान पर हो डा आतम के स्थान पर रस किसके तान पर हो झी किसने का जब भू इतास ताश पीठ हो गया भू इतास अगरे डा तिप के स्थान पर हो गया डा डा के डकार की संज्ञा है किस सूत्र से चुट्टू इस संज्ञा से क्या होगा पीप के इकार को होना चाहिए आ पीप के इकार को होना चाहिए ना डा डा का आदेश होगा प्रथम से प्रथम पुरुष को ही प्रथम से हो जाएगा डा और नहीं तो प्रत, आदेश होने के बाद प्रत्यय होगा पहले प्रत्यय नहीं ये तो अनिकाल से सर्व से हो जाएगा आगे डा हो जाएगा आ चुट्टू से संज्ञा हो जाएगी आ ड ईत होने से यहाँ एक सूत्र आया था टेह टेह सूत्र लग जाएगा भ संज्ञा हो तो लगेगा भ संज्ञा नहीं तो नहीं लगना चाहिए नहीं लगेगा तो डकार ईत करना व्यर्थ हो जाएगा इसलिए डीत तो सामर्थ्या अवश्य आप टेह लोगो संज्ञा नहीं होने पर भी जो डकार ईत हुई उसके सामर्थ्य से टी का लोप हो जाएगा नहीं तो डकार ईत करना व्यर्थ हो जाएगा तो डा रहते टी कौन है ताश का आस आस का लोप हो जाएगा तो क्या रहेगा भू इत आ भू को गुणों के सूत्र से करना सार्वधातु सारवधात। आधातु को यहाँ लगेगा परे में सार्वधातु के आधातु है बीच में ईट व्यवधान नहीं बस यदागम कौन से डसोल जाएंगे <laughs> यदा घमास यदा घमास तदगुणी भूतास तदग्रहण न गृहते इता है प्रत्यय गुण अबादेश हो जाएगा भविता भवीता अगर आ क्या रू बनेगा भविता उसका कर्ता क्या होगा भविता और भवान के लिए क्या होगा भवान के लिए भव, भविता एक होगा दिवचन होगा भगवान भविता हो जाएगा डर लगता है ना सब भविता तो हो जाएगा भगवान के लिए कैसे होगा भगवान के लिए प्रथम पुरुष होता है हाँ भगवान भविता भी हो जाएगा सब भविता सभव्यता के आगे तस तस के स्थान पर क्या दिशा होगा रो कौन कहता है रो भू तास अगर रो ईट होगा ताश को अब आदेश भवितास अगरे रहु सूत्र है ताशस्त्योर लोप हो ताश और अस्थि दोनों को लोप होगा अलंत सकार को ताश तासे सस्य लोप साधु प्रत्यय पर तास के सकार और औषधात्व के सकार का लोप हो जाएगा पर में क्या चाहिए साधु प्रत्यय तो यहाँ ताश के शकर लोप हो जाएगा शादी प्रत्यय पर में तस शादी प्रत्यय नहीं।, नहीं तो ताश लोप लगेगा नहीं लगेगा जहाँ शादी प्रत्यय मिलेगा उसको लगाना ताश अश को लोप होगा सकाराधि प्रत्यय पर हो सकाराधि प्रत्यय कहाँ मिलेगा सिप में मिलेगा रिच राधो प्रत्यय तथा यहाँ री सूत्र के पहले इसको दे दिया उससे अनुभूति आती है अर्थ समझने में सरल है नहीं नीचे रीच कहेंगे तो कहना पड़ेगा तासु अस्तित सस्य लोप रादु राधु प्रत्यय परे ऐसा कहना पड़ेगा इसलिए पहले उसको दे दिया आगे लगेगा रादु प्रत्यय री क्या भी है री सप्तमी है पंचम क्या मानेगा पंचम बनेगा और षठी भोजन में क्या बनेगा राम।, राम और राम शब्द का संबोधन है क्या है है दोनों बराबर है कोई भेद है क्या भेद है बोलो नहीं क्या, क्या उच्चारण कर बोलो कैसे एक तो राम और दूसरा है राम? राम।, राम हाँ हे राम इसे इसी उसको हे राम कहेंगे तो गलत नहीं राम कहेंगे तो ष्टी रह का ष्टी भोजन राम हो जाएगा राधो प्रत्यय तथा र कर राधि प्रत्यय रोहु राधे है तो राधि प्रत्यय में ताश के साकार को कर दो क्या बचेगा क्या बचेगा भविता अगर रोहू मिला दो क्या बनेगा भविता रु रो।, रो तो है राधि और कोई राधि प्रत्यय है हुँ? रस राध्य है वहाँ भी लग जाएगा रीचे सू तो लग जाएगा लग जाएगा सरकार को लोप हो जाएगा अमिशर को हो जाएगा क्या रूप बनेगा भविता रविता भविता रो भवीता सब भविता नहीं इसको फिर बोलो आगे त्वम क्या के भवितास भविताश तो बराबर है सो में ताश को इट होगा भू को गुणावादेश भवितास आगे प्रत्यय मिला देना भवितास अगर सिर्फ क्या सो तो ले गया ताश हस्ते लोप सकार का लोप करो क्या रूप बनेगा भविताश ही आगे क्या है थस भवितास अगर थस तास के सकार के विसर्ग हो जाएगा करो पसाण विसर्ज में सर सुरु ए अतः तो पदांत लोता है यहाँ हो लगे ना नहीं? नहीं, नहीं क्यों नहीं लगा हाँ कोई यहाँ पदांत नहीं बोलो ताश के शकर पदांत में नहीं है इसे ससुरू नहीं लगे भवितास अगर से क्या रूप बनेगा भविताश थ आएगा तो भवितास थ मी प्याने पर क्या बनेगा भविताश मी बस में पर भविताश वह मस में सबलो स बड़िता, तो नहीं आता है बोलो आगे बोलो रुको बोलो अरे नहीं बोले तो मना करो चुप क्यों रहते तू चुप क्यों रहो तो? जब पूछेंगे या तो बताओ नहीं तो मना करो हम सोचते सोच रहा है पाँच मिनट चल जाएगा बोलो तुम क्या आगे यूएम आता है यूएम बोलते बोलो तुम हाँ इसलिए नहीं बोलते सब समूह को बांध कर बैठे तुम युवाम यूएम ये पहला आता है ना नहीं किसका आता है बोलो बोलो जी इसको आता है ठीक से बोलो अहम तो क्या के बोलो अहम भवितास्मि बोलो आगे काली रूप बोलो भविता हो गया यूरोप हो जाता है बोलो बोलो नहीं सो नहीं भविता उत्तम उत्तमपुर से बिसर गए क्या नहीं नहीं बोलो भविता हाँ बबीता स्मी क्या गए हाँ बोलो जगम बोलो बाय बबीता बबीता रु अभी पाठ के समय एकाग्र बैठो तो अभी हो जाएगा रूप हो जाएगा एकाग्रता चाहिए देखो बोलो हाँ लिख कर रखा है <laughs> हाँ लिख कर रखा है बोलने के लिए सभविता बोलो अतुल सभविता बोलो परमानंद सवभविता से नहीं स अहम क्या बोलते अहम सब बबू बोलो सब बबुवा बबू बतु बोलो तुम बबू बहु बोलो देवानंद तुम बहुआ नहीं तुम ही चलता रहेगा तुम तुम तौं, क्या तुम बोलो तुम बोलो नहीं रुको तुम से बोलो तुम हाँ बोलो हाँ बोलो तुम लीटर आया बोलो सौ सौ से बोलो लीटर आया शिवशंकर सौ क्या के क्या हम आ जाएगा तुम क्या था कृष्णा क्या बोल सकते बोलो सब बोलो सब <laughs> नहीं। कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ बोलता है देह में ही लगता है <laughs> हाँ इसका लगार, लूट लगा लूट लगा पूरा हो गया ना भवितास वो भविताश म लूट लगा रह पो भाविता भविता <cười> जो लोग बोलते समय प्रमाद करते हैं ना उनका तैयार नहीं होता है बोलते समय जोर कर बोलो तो होगा बोलते समय चुपचाप रहते अलग पूछने पर नहीं होता है लिटल कर बोलो सब अबुब <laughs> लीट लकार में जो सूत्र लगे लेकर देखाओ पुत्र बंद करो लीट लकार में जो सूत्र बो रात में लीट लकार में बाबू बबू बबू बीथ बनाने के लिए जो सूत्र लगे सूत्र ख्याल कर लो क्रमश बाबू बीथ बनाने के लिए जो सूत्र लगे क्रमश ले करना सब सूत्र परस में पदानाम से लेकर करके लिखो लिखो लिख कर जल्दी बैठे भबी थो बबू बनाने के लिए बहू कैसे होगा कैसे बुख का कम हो गया can, ये नीचे का पहले बुक ना बाद में लिट से होगा बड़ी दिख तो ही हो गया हाँ लाओ कोई क्या आप दिखाए लाओ ये चुपचाप बढ़ जाए कुछ लोग बढ़ जाए तो चार पाँच दिखा दिया बाकी सब कुछ छोटी तो भूख रस्सो ही इसमें क्या रस दीर्घ है क्या भू बू किसने बताया भूब बता में भूत दीर्घ है किसमें किसने बताया भाई में भी लिखा है एव रस्सो लिखा है क्या इसमें क्या कहाँ दीर्घ नहीं भूबो भूक लूंग लिटो में भूब में भू रस्व है दीर्घ है और कहाँ दीर्घ किस पुस्तक में क्या देखा देखा वक भू वक वक़्या भूक हाँ वो है हाँ वो भूबो भूको में भू दीर्घ गलत चाहिए इस क्रम से तो भू को देखा है बब्बू भी था बनाने के लिए क्या चाहिए पहले लीड चचे आर्धा तो संया फिर आर्धा तू सीट बना दे उसके बाद भूको भूख होने के पहले ये चाहिए पुस्तक बंद कर अभी लूट लकार किस समाल में सुतर लूट लकार सूत लगे नहीं कलम नहीं न कभी नहीं या? याद नहीं कलम भी है कभी भी है क्या नहीं वसाने